शुक्ला धातु से आय वाक्य सूत्र से बोलो जोर से बोले सब बोलें आय प्रत्यय अदंत या हलंत अंत में अकार की संज्ञा के सूत्र से इस संज्ञा नहीं होगी हाँ संज्ञा नहीं आय उसकी धातु संज्ञा किस उतर से किसके आय प्रत्यय की धातु संज्ञा नहीं तो आया के आया के लिए पूछा उसकी धातु संज्ञा है गोपाया की धातु संज्ञा किस उतर से पुस्तक बंद करो सब सनाधि कौन है लेकर दिखाओ सनादि कौन कौन है सनादि लेकर दिखाओ पुस्तक चलो देखे लग रुके होगा तो घुम लगा अब देख लो उधर कोई सफ़ेद तो सब तो किसको दिखाया तीन यादें अच्छा और न तो लिखा है हाँ न भी दिखा दो किसको कोई मिले एक दो कोई डेढ़ डेढ़ लाइन चाहिए सही है, तो तो अच्छा ऐसे में डेढ़ लाइन है ठीक है क्या डेढ़ लाइन चाहिए डेढ़ लिखा है महेंद्र क्या पड़ो? इतने? लिखा है पढ़ो क्या लिखा है देखो कितने लिखा है एक भी नहीं कितने देखो कैसे कि नहीं बोलेगा देखो किसी को पूछते तो तुरंत उत्तर देते हैं इसको पूछेंगे तो चुप रहेगा ये कोई लक्षण है आय किससे हुआ गोपाया क्या है कि आम किससे होगा ये भारतीय है आम के मकारी की संज्ञा किस उत्तर नहीं होगी तो कहाँ होगा आम विधो चंद हाँ, संज्ञा नहीं तो भी लग जाएगा यहाँ तक हो गया था अतो लोप अर्ध धातु, धातु के उपदेश यदंतम तस्तो लोप आर्ध धातु के अत लोप अत षष्टीअंत उसका लोप होगा किन्तु किसी अर्थ का लोप होगा या तो अदंतम तस्य अत लोप अर्धातु जो अदंत हो उसके आकार का लोप होगा पर मैं अर्ध को तो जो अदंत ऐसे कहेंगे एक सन प्रत्यय है सन प्रत्यय के आगे निष्ठा करेंगे चिकित्सित बनता है वो तो अदंत नहीं नकारांत है उसका लोप नहीं होगा उपदेशकाल में तो सन हलंत है इसीलिए कहा अदंत केवल नहीं अर्ध को उपदेश है याद जो स्वयं आर्ध धात्वक हो ऐसा नहीं जो किंतु उसके आगे आर्ध धातुक उपदेश करते समय यदि अधंत है सन प्रत्यय तो आर्धात्व है उससे कोई मतलब नहीं सन प्रत्यय नकारांत है किंतु उसके आगे जो निष्ठा प्रत्यय करते हैं सन के नकार के हल अंत्यम सूत्र संज्ञा लोप हो जाता है निष्ठात तो प्रत्यय करेंगे तो सन प्रत्यय आर्ध धातु कहे ए नहीं अदंत है आगे निष्ठा प्रत्यय करते समय चिकित्सा अधंत है इसे चिकित्सा में अकार लोप होगा पर में त प्रत्यय होने पर और जो जिसका अकार लोप होगा वो समय आर्ध धातु होना चाहिए ऐसा अर्थ नहीं करना ऐसे लगता है आर्ध धातु उपदेश काल में जो अधंत है आयो है आर्ध धातुक उपदेशकाल में अदंत है ऐसा अर्थ नहीं है ये भ्रांति होती किसमें और लिखा हो सुना होगा तो नहीं ऐसा नहीं करना स्वयं आर्ध धातुक है अथवा नहीं इसमें नहीं कहा गया उसके आगे जो आर्ध धातुक उपदेश होगा उपदेश काल में स्वयं यदि अदंत है गोपाय अदंत है गोपाय है उसका अकार कालोप होगा पर में आर्ध धातुक हो तो पर में आम है आर्ध धातुक हो आम आर्धातुक है आम आते समय अदंत आय उसका कार्य का रूप हो जाएगा फिर भी यदि आर्ध धातु को उसके आगे उपदेश काल में अदंत होगा तो आय के आगे आर्धातु आद, को रहेगा ही रहेगा तो फिर भी आर्ध धातु के और एक बार क्यों कहा उसका आगे आएगा अच्छा परसन्नी पूर्व विधो एक स्थानीय मत करने के सूत्र आएगा वो समझ समझना अच्छा परसन्नी पूर्व के सूत्र आएगा जैसे स्थानीव आदेश होने के भी तो सूत्र आया एक सूत्र आगे आएगा पर निमित्त अजादेश पर में आर्ध धातुक सप्तम अंत रहने से का निमित्त ये हुआ तब का निमित्त कौन से अतोलोप जो होता है कहीं कहीं स्थानीवत तो होता है वो आगे स्पष्ट होगा कथ आदि धातु है चूरा में अदंत है आगे नीचे आएगा नीचे है आर्ध धातुक वो होते समय कथ समय में आर्ध धातुक होने की आवश्यकता नहीं, नहीं। नीच आर्धातु के तो कथ के अकार का लोप हो जाता है लोप लोपूत्र से और परमें आर्ध धातुक है नीचे ई वो आर्ध धातुक पर निमित्त होने से अकार का जो लोप स्थानीब तो हो जाएगा इसे कथ में अकार को क में अको अतउपधार से वृद्धि नहीं होती परमे नीचे होने पर भी अकार का लोप हो गया अथ में अकार लोप हो गया कथ अदंत धातु ही अकार का लोप हो गया तो धातु बचेगा कथ आगे नीच होती है कथ हुआ तीप सप से कथ यदि बनता है नीच होने पर थी पर रहते कथ के अकार को वृद्धि होनी चाहिए अथो बुद्धा सूत्र से वृद्धि करने के लिए जब जाएंगे जो अकार लोप हुआ वो स्थानीव हो जाएगा वो करने के लिए सूत्र आगे आएगा अचह अच्छा, परसन पुर विदो तो परनिमित्तक बनेगा तो स्थानीय स्थानीवत होगा पर निमित्त अजाद से पर है अर्ध धातु को नीच उसको निमित्त मान कर के होने से स्थानीय स्थानीवत होता है तो ये लोप को परनिमित्तक मराने के लिए आर्ध धातु के दोबारा कहा नहीं कि स्वयं यहाँ आयो धातु को तो है जिसका अकार लोप होगा वो आर्ध धातुक होना चाहिए ऐसा नहीं ऐसा होगा था कथक के अकार लोप नहीं क्योंकि कथा धातु है उसकी अर्ध धातु संज्ञा है धातु संज्ञा है कोई नहीं धातु अर्धातु धातु संज्ञा नहीं है धातु अधिकार में कोई आगे हो तो प्रत्यधि उसके होता है इसलिए यहाँ धातु को उपदेश का अर्थ नहीं ऐसे अर्थ का अर्देश में कोई बता देंगे आयो अर्धातुक धातु अर्धातु होते है उसके उपदेश अद्वंत है उसका काल का लोभ होगा पर मैं आय है अर्ध धातुक है आम ऐसा नहीं आय आर्धात्वक है इसे लोप हो ये अर्थ नहीं है ऐसा करें तो धातु के आकार का लोप नहीं होगा तो लोप सूत्र से इसलिए धातु को जब आगे उपदेश काल में जो अध है उसके आगे धातु उपदेश काल में यदि अकारांत है तो उसका आकार का लोप होगा और पर्निमितक बनाने के लिए फिर आर्धात्व के कहा गया है तो यहाँ गोपाय के आकार का लोप हो जाएगा आर्ध धातु का है आम लोप होने पर गोपायाम बनेगा क्या बनेगा गोपायाम होने के बाद यहाँ लीट लकार आगे पर आम क्या लिट है आम आम परसुक आम से पर का लुक हो गया लीट चला गया क्या बजेगा गोपायाम गोपायाम होने के बाद फिर कैसे बनेगा रूप आगे सूत्र क्रियुप्रयुजते लिटी आमंता आमंत्री कृभुअस्तु अनुज्य क्रिया जो दिया है क्रिया चुप्रयुज क्रिया यहाँ क्रिया एक धातु का क्रिया है कि यहाँ क्रिया है एक प्रत्याहार कृभ्यूअस्तु के संपद्य करतु क्रिय से लेकर के अग् अष्ट किस किसान पास अष्टाध नहीं क्री भूअोग अस्तियोगे संपद्य करते ची ये पंचम चतुर्थपाद पचास सर में आया क्रियो द्वितीय तृतीय संभवी जत क्रीसो ये क्रिय पचास में क्री है अठावन में है ओ क्री से मिला करके प्रत्यार हो जाएगा तो क्रिभू अस् धातु आ जाएगा पंचम ध्या पादिक में पचास पचास है ना पाँच चार क्रिभुअस्थि योग्य सम्पद करते हुए है तो क्रिभू भू तीनों को लेने के लिए क्रियं से अनुप्रयोजित लिट्टी लिट्टी आमंत्र के बाद लिट परक क्रिभुअस्त क्रिभू और अस्थि का अर्थ अस धातु ये प्रयुज अनुप्रयुजं थे आमंत्र के बाद क्रीलिट भू लिट अश्लिटि पीछे प्रयोग हो जाएगा गोपाया था गोपायाम गोपायाम के आगे क्या जाएगा क्री लिट क्री धातु फिर लिट लकार भू धातु लिट लकार अश धातु लिट लकार अभी गोपायाम ऐसे रह गया आगे क्री है क्री भू अश क्री के आगे लिट होने पर लिट्टी धातु सूत्र से क्री को दित्य होगा भू को द्वित होगा अश को द्वित होगा अभ्यास कार्य होगा रूप पूरा बन जाएगा एक वचन द्विवचन वो प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष सौ रूप बन जाएगा नवरूप बन जाएगा अभी गोपायाम क्री आगे है लिट लिट गुणल हो गया लिट के थाना प्रथम पुरुष एक वचन है क्री को द्वित्व करना किस किसूत्र से हाँ तेसाम द्वित्व आदि क्री हो भू असो क्री को द्वित्व से क्री क्री अभ्यास में क्या रहा क्री उरत उर अथ रिक्ष्ट क्या मानेगा रिक मनेगा उथ उहु अभ्यास रिवर्ण से अथ प्रत्यय अभ्यास रिवर्ण सत्त प्रत्यय एक वाक्य है इसमें कितने पद है द्वितीय पद कौन है अथ क्या होती हम बोले जोर से बोला जैसे भजन क्या है प्रथम प्रथम तीन बार कौन गया बोलो ठीक हाँ, क्या है प्रथम क्वेश्चन है हाँ, अभ्यास रिवर्ण से क्या अप्रत्य अभ्यास रिवर्ण से अथ अभ्यास की रिवर्ण को अ हो जाएगा क्या चाहिए पर मे प्रत्य कौन कहता है प्रत्यय क्या है प्रत्यय नहीं प्रत्यय हाँ ये भी जो प्रत्यय दिया ना अभ्यास रीवन को और करेंगे पर में क्या प्रत्यय नहीं मिलेगा यदि अभ्यास है धातु धित्व होता है तो पर में प्रत्यय नहीं मिलेगा मिलेगा ना नहीं फिर ये भी प्रत्यय सप्तमें तो जो दिया है ये भी परनिमितक बनाने के लिए ध्यान रखना आगे बताएंगे ये प्रत्यय सप्तम जो रखा है जो अभ्यास के रिवर्न कह करेंगे धातु परमय अभ्यास होगा गया कि सिद्धित्व किसको मानकर होता है अभ्यास हो गया तो परमित प्रत्यय मिलेगा फिर प्रत्यय कहा है प्रत्यय कौन से क्या होगा ये परनिमित्त तो का अजादेश हो जाएगा रि कह हुआ ये भी अच्छा परिश्रम में पूरा विधेय सूत्र से स्थानीवत्त होगा ये स्थानीव करने के लिए परनिमित्त तो बनाना इसलिए प्रत्यय कहा क्री में री को अ हो जाएगा री को अ करने पर उड़ान रपर लगेगा री के सामने में अपर हो जाएगा और हो जाएगा तो रपर अ अह रपर किस सूत्र से हुआ तो अभ्यास में क्या रहेगा तो कर को क्या कर क्री अ कर क्री आ। अभी हरा से सोसू अभ्यास में क्या रहेगा च ध्यान दो सुनो उरा लगा हलाई से कोर्स कुर्स लगने के बाद करेगा रहेगा क्या रहेगा पैसे में क करने वाले क्या सूत्र है चक्री क्री अली नीति है क्या क्री के रिकार को अतधा तो से वृद्धि हो जाएगी नहीं। क्यों नहीं होगी उपदा उपदा में और नहीं है नीति पर में है ना नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। अचुनती लगे लगेगा क्या लगेगा क्या लगेगा वृद्धि हो जाएगी रि को वृद्धि होने से क्या होगा आ उड़ पर लग जाए आर हो जाएगा कार अह क्या रो बनेगा सकार क्या बना पहले क्या था गोपायाम चकार आम जो पत्ते है इसके ये कृति है क्या आम प्रत्यक कृत्य नहीं कृत संज्ञा है कृतसंज्ञा अभी नहीं आया कृद तीन सूत्र से कृत संज्ञा है क्रेन में जंत सूत्र से अव्यय हो जाएगा अव्यय आपस पर होता है स्वादिक उत्पत्ति होती है आपसुलोक हो जाता है ये पद संज्ञा है ऐसे मकार को मोह अनुसार से अनुसार होगा गोपायम के मकार को अनुसार होगा कि सूत्र से अनुसारण से फिर अनुसार से ही प्रसन्न व पदांतर लग जाएगा गोपायन चकार एक पक्ष अनुसार प्रसन्न होगा एक पक्ष में रहेगा गोपायन चकार बनेगा धरानंद तो पुस्तक में देखना साधु हाँ नश्चा पदांत जल लिखा होगा देखना क्या लिखा है मा मोहन से अनुसार होगा मोहन अनुसार से कहीं जिस टिप्पणी कुछ दूसरा लिखा हो तो गलत है मोहन से होगा तो अनुसार पर आपसे हो जाएगा दूर गोपायां चकार और के मह के साथ अनुसार के साथ गोपायां चकार अतुष्ट आने के बाद क्री अग्र अतुष है द्वित्व प्राप्त है किस सूत्र से क्री के आगे अतुष्ट होने पर ग्री के आगे और रहेगा इकोणिजी प्राप्त है अभी देखो इकोणिजी देखो और रिट्टी धातु नन्नी भाषा सूत्र देखो संख्या निकाल कर देखो पर कौन है पर कौन है द्वित्व के पेशया परि प्राप्त किसे प्राप्त है द्वित्व क्या पे पर हो गया यण करने से यणि प्राप्त विप्रतिशत है पर कार्य यु प्राप्त हुआ यान प्राप्त होने पर ये सूत्र लगेगा द्विर्वचने द्वित्व निमित्ते अची अचादेश न द्वित् कर्तव्य द्वित्वनिमित्त द्विर्वचन द्वीर उचित अन्य द्विवचन दो द्वित्व करने के लिए जो निमित्त है द्वित्व का निमित्त अच पर हो तो लिट का अतु से लिटे है द्वितीय निमित्त है और पर में इसलिए अच आदेश न अच का आदेश री के ही री को गुणक यौन करना था वो अजादेश के स्थान पर जो आदेश होगा वो उजादेश अचुरूप आदेश नहीं अज स्थानिक आदेश रि अच है क्या उसके स्थान यौन होगा तो क्या कहा जाएगा आदेश है अच आदेश अज के स्थान पर आदेश प्राप्त था किस तरह से हो जाएगा अच्छा आदेश हो न अच्छा आदेश नहीं होगा द्वितीय करते भी द्वित्यो करने के लिए जब होगा तो पहले द्वित्य हो जाएगा अभी अच्छा द्वितो हो जाएगा द्वित्यो होने पर अभ्यास में उरत हलाय से सूचू अभ्यास में क्या रहेगा अच्छा धातु क्या है क्री आगे क्या है अतुष क्री क्या है ये कौन हो जाएगा क्यों नहीं होगा देखियो इसलिए क्या द्वितीय कर्त्तव्य द्वितीय करने के लिए हो तो से नहीं होगा द्वितीय करने के बाद आजादी से हो जाएगा द्वितीय कर्तव्य नहीं कहते तो द्वितीय करने के बाद भी आजादी से नहीं होता अभी द्वितीय करने के पहले आजादी से होगा करने के बाद अजादेश हो जाएगा किसलिए पर होता है द्वितीय कर्तव्य द्वितीय कृत्य अजादेश हो जाएगा ये सूत्र निषेध करेगा कब द्वित करने के लिए हो तो अजादेश का निषेध हो जाएगा द्वितीय करने के बाद निषेध करेगा द्वित किस सूत्र से होगा द्वित्व होने के बाद अभ्यास में क्या सूत्र लगेगा पूरा पूर्वभ्यास अलादिश आगे यौन किस सूत्र से होगा गोपायाम आगे चक्र तु मकर के अनुसार के सूत्र से और अनुसार से ये परसवन नित्य हो जाएगा क्या सूत्र हाँ एक पक्ष मिया एक पक्ष में अनुसार गोपायम चक्रतु तु उसमें गोपायाम चक्रु हु बनेगा आगे थ आएगा थ लाने पर गोपायम चक्र अगर थ गोपायम चक्र के आगे क्या है थर्ध धातु के है, ने। है? ने। किस तरह से आर्ध धातुक सीट बलादे प्राप्त है अब ईट प्राप्त होने पर ईट निशेतकर्ण की सूत्र है एकदेशेदत्ता उपदे उपदे उपदेश उपदे को से एकाच उपदेश अनुदाता, उपदेशे एक अनुदाता, अनुदाता एक एक आच, एक आच उपदेश एकाच पंचमें तव अनुदाता अनुदात्ता दिव पंचमें दच यस्मिन धातु स धातु एक अच्छ वाला उपदेश काल में अनुदातात और अनुदाता भी होना चाहिए जो अच हो क्या होना चाहिए इस तरह अनुदात एक अच्छ हो और अनुदात हो उससे अर्ध धातु को कट निषेध हो जाएगा जो धातु में एक अच अनेक वाले धातु भी होते हैं वहाँ सूत्र लगेगा नहीं, नहीं लगेगा एक आच होना चाहिए एकाच जैसे क्री धातु को द्वित्व करने के बाद अनेक बन गया च क्री उसको अनेकाच कहेंगे अनिकाच तो हो गया किंतु उपदेश अवस्था में एक आँच है इसलिए वही सूत्र वहाँ लगेगा, गया एकाच उपदेश बन जाता था उपदेश काल में एक है आगे भले ही अने हो जाए उपदेश काल में क्री धातु एकाज है क्या उस तो लग जाएगा तब तो, तो धातु को विट नहीं होगा अभी धातु में कौन एकाज वाला है कौन अनेकाज वाला है और वा अनुदात भी होना चाहिए एकाज हो रणधत्त हो इसको ये श्लोक ये इस यहाँ से बता दिया अनुदात कौन है एकाच हो एकाच है और अन्दत्त हो ये कौन है कैसे पता चलेगा एक श्लोक में अजंत के लिए कह दिया आगे हलंत के लिए कह दिया कौन कौन अनुदाता कठिनाई नहीं, नहीं कुछ करने के ख्याल इसको याद रख लिया तो पता चल गया कौन एकाद से अनुदाते नहीं तो एकाद से कौन तो पता चले अनुदात कैसे पता चल गया उदात अनुदात पता नहीं चल गया उद्री दंते रुख सुनु शेंग शेंग भ्रेंग भ्रेंग भ्यांच शी सुक्षु स्वृभ व्रीं ब्रीं भ्यानयिकाचु जन्तेसुहता स्मृता श्लोक है ठीक है, चंदर ढंग से बोलो तो याद हो जाएगा उद्रि दंते, दंते शेंक्स्नुनुक्षुश्विदिंस्रिवे। शेंक्स्नुनुक्षुश्विदिंस्रिवे। शेंक्स्नुनुक्षुश्विदिंस्रिवे। ब्रिंग ब्रिंग काचो जन्सुहता स्मृता कटे वर्षा वरण धातु का लेख जल्दी प्रथम पुरुष बहुवचन सोल क्या का प्रथम पुरुष बहुवचन जो पूछा था कटंतु बोलो कटंती कटंती आ कटन कटंती कटंती प्रविश्यामि कटंतु मवरतम मतेयु मतेयावरणं अर्दस्यु मकात्त्रियान् नेता वसामे